अगला प्रश्न है सचिन गुप्ता जी का मुरादाबाद से वो पूछते हैं कि आप लोग है कौन आप लोगों का धर्म क्या है और आप लोग करते क्या हैं आपको हम क्यों सुने आपके अंदर ऐसा क्या है कि आपके पास ऐसा क्या डिफरेंट है जो विगत में नहीं था तो कुछ बताएं इसके बारे में कि आ, अपने बारे में कुछ ये बहुत बढ़िया बात है सचिन भाई सचिन भाई हम लोग भी एक इंसान है इसी धरती के निवासी हैं और जैसे एक इस धरती पर इस देश में रहने वाले हर आदमी जीते हैं वैसे ही जिए हैं उसी तरह की शिक्षा उसी तरह की एक वातावरण में रहे जिसमें कि जिंदगी की सफलताओं के एक मायने जो आम आदमी बनाता है उस प्रकार से हमने बनाए यदि मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो उसी क्रम में हमने ये सब किया और कहीं ना कहीं जो भी एक सफलता के मापदंड थे कि जैसे एक इंजीनियर बन जाओ डॉक्टर बन जाओ तो हमें भी एक इंजीनियर बना मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और अच्छी नौकरियाँ या इस प्रकार के जो भी हो जिससे कि हम ठीक से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकें उसमें सब हमने लक्ष्य बनाए और वह सब लक्ष्य जो बनाए थे वो लक्ष्य को पूरा करने के बाद भी ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं लक्ष्य तो पूरे हो गए लेकिन हम पूरे नहीं हुए तो जो अतृप्ति है वो बनी हुई है अभी देखिए दो तरह के लोग आप देखते हो एक तो वो लोग जिन्होंने जो लक्ष्य बनाए और उनके वो पूरे नहीं हुए तो भी अतरप्ति है और दूसरे तरह के लोग इस प्रकार से आप देख पाते हो कि जिन्होंने जो लक्ष्य बनाए और वो पूरे हो गए तो भी अतरप्ति है तो कहीं ना कहीं हमने बहुत छोटे छोटे लक्ष्य बनाए थे कोई करोड़ों अरबों कमाने के नहीं बनाए थे एक इंजीनियर करेंगे सामान्य रूप से रहेंगे घर होगा गाड़ी होगी बीवी होगी बच्चे होंगे और मज़े की जिंदगी जियेंगे लेकिन ये सब होते हुए भी ये दिखा कि कहीं कही ना कहीं अतृप्ति बनी हुई है और अतृप्ति का पहला प्रमाण मिलता है कि रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में शिकायतें बनी हुई है सामान्य रूप से देखें तो आज ये मानते हैं कि संबंधों में तो टकराहट लड़ाई झगड़ा मामूली बात है और इस मामूली बात से ही हम सब दुखी हैं और इसको चूँकि सभी लोग दुखी हैं तो इसको हमने मान लिया है कि ये मामूली बात है लेकिन संयोग से हमको एक व्यक्ति ऐसे मिल गया आदरणीय नागराज जी तो उनके साथ जब उनको पहली बार सुने तो ये समझ में आया कि वो तो सुखी व्यक्ति हैं और उनकी कोई टकराव नहीं संबंध में सुन के थोड़ा अटपटा लगा लेकिन थोड़ा जानने का मन हुआ ही सही कि आखिर क्या है ये कारण जिससे इनके साथ ऐसा हुआ है और यदि इनके साथ ऐसा हो गया तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है तो करीब करीब उनके साथ कुछ समय लगाए अच्छा लंबा समय जिसमें कि ये सब बातें समझी कि आखिर क्या चीज़ है ये और कहाँ ये मानव मानव के साथ टक्कर में घुस गया है और बिना टकराव के जीने का कोई डिज़ाइन भी है कि नहीं क्योंकि हमने तो विज्ञान से सुना ही था कि बिना टक्कर के तो हम जी ही नहीं सकते हैं हमने अध्यात्म से ये सुना ही हुआ है कि संसार माया है इसमें जितना मन लगाओगे उतना दुखी रहोगे तो दोनों विधि से तो ये रास्ता नहीं निकल रहा था लेकिन यहाँ इनसे बात सुन के समझ के ये समझ में आ गया कि पूरे अस्तित्व में कोई लड़ाई नहीं है कोई विरोध नहीं है ये मानव भी लड़ने झगड़ने के लिए भोगने के लिए नहीं बना है कहीं ना कहीं इस अस्तित्व को ही ठीक से समझने में चूक हो रही है तो उनके साथ बैठकर अध्ययन करने के बाद ये बहुत अच्छे से बातें समझ में आई अपने में समझ में आने से कोई तृप्ति हुई और उसका पहला प्रमाण ये हुआ कि हमारे संबंध जो है पत्नी के साथ माता पिता के साथ बच्चों के साथ वो एकदम ही विरोध मुक्त हो गए और हम सब साथ हो लिए और साथ होकर ये अपने लिए एक सम्मानजनक जीने का कार्यक्रम हम चल पड़े अभी क्या है कि आपको अपने जीवन यापन करने के लिए भी या तो नौकरी करना होता है या व्यापार करना होता है ये दोनों ही आपको स्वीकार नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये सम्मानजनक नहीं है कहीं ना इस कहीं इसमें भय कहीं ना कहीं इसमें प्रलोभन कहीं ना कहीं इसमें दूसरे पर डिपेंडेंसी बनी रहती है अनिश्चितता अस्थिरता बनी रहती है तो ऐसे सम्मानजनक जीने के लिए जब हम अपनी एक यात्रा किए नौकरी व्यापार से मुक्त कैसे जिया जा सकता है तो हमारे साथ कई मित्र होलिए हैं और आज हम करीब करीब यहाँ पर सैकड़ों लोगों के साथ इस बातचीत को लेकर जुड़ गए हैं और कुछ करीब करीब पच्चीस परिवार हम लोग एक साथ रहकर ये नौकरी व्यापार से मुक्त शोषण से मुक्त सम्मानपूर्वक स्नेहपूर्वक विश्वासपूर्वक जीने के क्रम में खड़े हुए हैं और तमाम वो चीज़ें जो एक मानव जिंदगी में दिक्कतों के रूप में लोग मानते हैं और उसको ये मानते हैं कि ऐसा तो रहता ही है उन सबसे मुक्त हैं और ऐसे मुक्त रहने का प्रमाण यही है कि, कि किसी का भी शोषण नहीं करते हैं और आदमी का भी नहीं और प्रकृति में किसी भी छोटी सी छोटी सी इकाई का भी कोई शोषण नहीं इस प्रकार से ये काम करते हुए अभी ये समझ में आया कि यही एक शिक्षा के सही स्वरूप है तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था के क्षेत्र में इसको ले जाने के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं अपने लिए एक संतुष्टिपूर्वक सम्मानजनक जीते हुए अपने मित्रों परिवारों के साथ जीते हुए देश दुनिया के लिए जो भी प्रेरणा का कार्यक्रम हो सकता है उसमें काम कर रहे हैं तो आपने ये पूछा कि क्यों हमको सुनना चाहिए उसका सीधा सीधा उत्तर यही है भाई अगर सुखी होना चाहते हो है ना हम लोग सुखपूर्वक जी रहे हैं आप भी जी सकते हैं हम समझ गए हैं आप भी समझ सकते हो समझने के बाद आदमी सही जीता है सुखी रहता है लोगों को सुखी करता है ये एक विश्वास आश्वासन आपको देते हैं अब बात इतनी है कि समझ में आपको आता है नहीं आता है, तो, तो, तो, तो करके देखिए है ना तो अब बाकी चीज़ आपके पास है दूसरी बात धर्म की बात आपने कही कि हम किस धर्म के पालन करते हैं देखिए धर्म का बहुत ठीक ठीक परिभाषा हम लोग को समझ में आ गया है अभी तक जो तो धर्म है वो संप्रदाय के रूप में आए तो सारे धर्म का जो अंतिम बिंदु अभी तक बनाए धरती पर पूरी धरती पर अगर हम बात करेंगे तो अंतिम बिंदु लड़ना ही है ना? धर्म इस तरीके इस लोग लोग है ना धर्मस्थली के जो सर्वोच्च स्थल पर लोग बैठे लोग हैं यदि आप उनके साथ कभी आपको रहने का मौका मिले संयोग से हमको मिला देखने का समय मिला पूरी दुनिया का अध्ययन करने का प्रयास किया आप भी करके देखिए तो अंतिम स्थली पर तो यही बनाए कि एक धर्म वाले को दूसरे धर्म से कम्पीट करना है और कहीं न कहीं कहीं न कहीं उसके साथ विरोध में रहना ही है तो जबकि प्रकृति में अस्तित्व में धर्म जुड़ने का स्वरूप है लड़ने का स्वरूप नहीं है ये हमको समझ में आया सभी इकाइयाँ किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं उसी प्रकार से मानव भी मानव के साथ जुड़ पाए इसका नाम है धर्म और ऐसे धर्म को जब हम पहचानते हैं तो वो मानव धर्म के रूप में ही हैं मानव धर्म का मतलब है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं हमारा सबका धर्म सुख है और हम सुखी सुखी होने के अर्थ में ही साथ जुड़ सकते हैं दुखी होने के लिए लड़ने के लिए भोगने के लिए झगड़ने के लिए हम लोग कभी भी साथ नहीं हो पाते हैं तो आप भी सुखी होना चाहते हैं आपके पत्नी आपके बच्चे मुझे पता नहीं शादी हुई नहीं हुई जो भी परिवार के लोग हैं आपके मित्र सारे के सारे लोग सुखी होना चाहते हैं हिंदू भी सुखी होना चाहते हैं मुस्लिम भी सुखी होना चाहते हैं सिख भी सुखी होना चाहते हैं ईसाई भी सुखी होना चाहते हैं सुखी होने का सही स्वरूप की स्पष्टता हो जाए इसी का नाम धर्म है और कहीं न कहीं मानवीयतापूर्वक जीना ही हमारे लिए धर्म है ये बात समझ में आ गई तो हम सब सुखधर्मी हैं और इसमें आप भी हम हमारे साथ ही ऐसा हम मान के चलते हैं तो सुखपूर्वक कैसे जिए हैं सुखपूर्वक जीने की एक स्वरूप क्या है उसको समझना कुल मिलाकर धर्म को स्पष्टता है और धर्म समझ में आने के बाद लड़ना होता ही नहीं है बल्कि जुड़ने का एक स्वरूप बनता है इस प्रकार से एक मानव धर्म के साथ ये बात बनती है इसको समझा जा सकता है बहुत ही सुंदर उत्तर